आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ कांचोली के ईशा कली जी हमारे साथ हैं जो बहुत ही प्यारे किसान हैं और किसान वैज्ञानिक भी इनको कहते हैं और किसान साइंटिस्ट के रूप में भी इनको सर्टिफाइड किया गया है जो सौफ़ की अलग अलग चीज़ें हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने मेहनत किया पिछले 10-15 सालों से और आज इनके पास 150 वैरायटी है और 150 वैरायटी के साथ साथ यहाँ पर अभी 440 नाम का जो किस्म है उसके लिए इनको विशेष सर्टिफाई किया जा रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ़ से कृषि भूषा से इनको सर्टिफाई करेंगे और ये किस्म जो है एक यूनिक है तो आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं इसाक अली जी से आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार मेरे किसान भाइयों मैं काचोली गांव का शॉक का खेती करता हूँ शॉप का किसान हूँ और हमने शॉप में पिछले 25 से 30 साल से मेहनत कर रहे शॉक के ऊपर और शॉप में सबसे पहले हमने बीज पे अच्छा काम किया है बीज एक अच्छा हमने क्वालिटी का बीज तैयार किया है जो तो इसमें सबसे पहला तो इसमें ईल्ड ज़्यादा है उत्पादन क्षमता ज़्यादा है रोगपत्रिका शक्ति ज़्यादा है और ये इसमें एसेंस ऑयल एरोमा ज़्यादा होने के वजह से इसका टेस्ट और रंग रूप भी अच्छा खाता है तो ये लोग लोकप्रिय लोगों के मतलब किचन तक ये बहुत प्रचलित और बहुत स्वादिष्ट शॉप है इसके अनुसार में हमने इसमें पच्चीस साल से मेहनत करते हुए एक, एक ऐसी वेराइटी हमें डेवलप किया है जो हमने हमारी किसानों की मेहनत और हमारा परिवार की मेहनत से हमारे ये आबू शॉप चार सौ चालीस जो भारत सरकार ने पी पी पी आर वी आर एफ में जो एक भारत सरकार ने किसानों का राइट होता है उसमें अंदर शामिल किया है तो जो ये किस्म सौ की ये भारत की पहली किस्म है जो अपने पैटर्न के रूप में सिरो जिले की पहचान के रूप में मिली है तो ये इसका मुझे बहुत गर्व है और इसका जो बीज है बीज भी हमारे किसान हजारों हजारों किसान इसके ले जाते बीज और दूसरा हम उसकी नर्सरी करते नर्सरी भी हम चार हेक्टर में एक हेक्टर में नर्सरी करते हैं जो पौध हमारे आजू बाजू के जो पूरे किसान जो हमारा ट्राइबल जाता है तो हमारे फील्ड पे आके और ये जो नस्ल के पौध तैयार करके हम हम तैयार करते तो पौध ले जाते हैं बीज भी ले जाते पौध भी ले जाते आजकल हमारा जो जो बीज है और हमारा सिरोज ज़िले का पूरा मतलब आठ से नौ हज़ार में ये हमारा ये आगू शॉप के नाम से और इसमें हमारा बीज एक हज़ार के अंदर हमारे किसानों के पास आज आज तक पहुँच गया है इसका मुझे बहुत हर्ष और खुशी आनंद है और, और इसी के साथ हम इसके आगे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने जो दूसरा जो हमने जो नवाचार किया शोप के अंदर जो जामती चेंज जो रो प्लान जो डिस्टेंस जो चेंज किया वो डिस्टेंस चेंज करने से एक किसान के रूप में जो किसानी जो शौक करता है उसमें एक वरदान साबित हुआ तो उसमें हमारा जो लागत मूल्य सबसे बड़ा होता है जो किसानों की बचत करने का लागत मूल्य हमने घटाया है इसमें हमारा जो जाम चेंज करने से हमारा एक तो डिस्टेंस हमने रखा है एक सौ बीस सेंटीमीटर दूसरा हमने रखा है एक, ए, दो सौ दस दो सौ दस सेंटीमीटर तो हमने सिर्फ पानी प्लेट इरीगेशन दो सौ बीस सेंटीमीटर में दिया है और दो दस सेंटीमीटर वाले रोह में बिल्कुल पानी दिए हुए तो ये हमारे पानी का जो तो ग्राफ है जो इसका पचपन की बचत हुई दूसरा उसमें जो बीमारियाँ जो लगती थी जो मुख्य मेजर जो बीमारियाँ थी जो सब में फंगस की बीमारियाँ थी जैसे ब्लाइट है जूसा है काली है गमोसे जो गंदिया जिसको बोलते हैं ये बीमारियां है भयंकर रूप से दान करके और फसल को नष्ट कर देती थी तो हमने जो बड़ा डिस्टेंस जो जामी चेंज किया तो इससे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि जो प्रकाश का जो आदान प्रदान और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छा आसानी से हुई जिससे जो जो शॉक के अंदर पौधों में जो नमी पनपती थी खेतों में नमी पनपती थी वो नमी कम हो गई नमी कम हो होने के कारण आद्रता भी कम हुई कोश भी जल्दी है, सर, जल्दी से उठने लग गई तो इससे क्या हुआ कि जो शॉप में जो बीमारियाँ आती थी जो मेजर बीमारियां तो पूर्ण तरह से 80 परसेंटेज की बचत हो गई तो इसमें बचत होने से क्या हुआ कि हमारा पेस्टिसाइड भी कम लगने लग गया तो इससे एक पेस्टिसाइड भी कम हो गया एक पानी की बचत हो गया दूसरा हमारा लेबर कॉस्ट भी इसमें हमने कम कर दिया जैसे आजकल शॉप का काम काजकाल मैन्यल से करना हाथ से करना पड़ता है इसमें आजकल लेबरों की समस्या ज़्यादा रहती तो हमने जो बड़ा डिस्टेंस जो सात फीट फिट का किया है उसमें आसानी से ट्रैक्टर की निदाई गुड़ाई पेड़ चढ़ मेट चढ़ाना वो काम काज को, स्प्रे कोई इस पे लगाना हो खेत में तो उसमें आसानी से हो जाता तो लेबर कॉस्ट भी घट गया तो टोटल मिला हमारा मतलब बहुत बेनिफिट हुआ एक तो पानी की बचत होने से क्या हुआ कि बिजली की भी बचत हुई बिजली जैसे हमारे मतलब पूरे दिन छः घंटे लाइट चलती थी आज हमारा वो कम से कम पूरे हप्ते में सप्ताह एक महीने में दो दो सप्ते तक हम उस ट्यूबवेल तो चलाते हैं पंद्रह दिन बंद रहता है तो पानी की बचत के साथ बिजली बचत भी हुई तो उसके टोटल मिला के हमारा लेबर कॉस्ट के साथ हमारा जो जो इसमें जो जो मुनाफा का जो प्रोडक्ट तो वो बढ़ गया इसके साथ हमने सर इसको जो सुखाने का मैंने ड्राई शेड बनाया तो जो ड्रायर सीड से क्या हुआ पहले हम किसान खेत खलिहानों में खुला शौक छोड़ दे देते थे तो जिससे क्वालिटी मेंटेन नहीं होती थी तो हमने वैल्यू एडिसन के लिए उसकी सुधार वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमने ड्रायर फ्रोट सीड बनाए जिसमें सुखाया तो उसमें क्वालिटी मेंटेन रही क्वालिटी मेंटेन रहने के बाद उसका ग्रीनता अच्छी बनी रही तो मार्केट में इसके अंदर दाव अच्छे मिले तो आज जो मैंने पच्चीस साल पहले जो शेड का जो आविष्कार किया था आज जो छोटा सा छोटा किसान जो पहाड़ी इलाके में भी शौक गएगा तो शेड बनाएगा घास फूस की लकड़ियों के साथ बंबू के साथ बना के उसको छाए में छुपाएगा और अच्छी क्वालिटी बनाएगा और मार्केट मार्केट के अंदर अच्छे दाम कमाएगा तो आजकल वो हमारा जो ट्रैवल का जो किसान है एक बीघे में से एक लाख रुपया एक लाख रुपये कमाता है जो तो मुझे बहुत हर्ष और आनंद और ख़ुशियाँ महसूस होती है जो उसका मेरे को बहुत आनंद है मेरे परिवार को और हमारे किसान को बहुत आनंद जी जी जी चलिए शाह खाली जी बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया किस तरह से सौंफ की वैरायटी में आपने एक विशेष वैरायटी का जो है जिक्र आज आपने किया जिसके लिए आपको सर्टिफाई भी किया जा रहा है और इसकी खासियत ये भी है कि ये ख़ास से युक्त है और इसमें फर्टिलाइज़र की बहुत मात्रा कम है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट देता है और इसकी जो है अलग अलग जगह पे उपयोग किया जा सकता है तो थोड़ा जाते जाते मैं चाहूँगा इस 440 सौ की जो किस्म है सोप इसके कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जा सकता है और कैसे इसका उपयोग हो सकता है ये थोड़ा सा बताइए सर ये मतलब हमारा जो शॉप होता है गुजरात के अंदर ऊंझा मंडी में जाता है ऊंझा मंडी में जो हमारा शॉप जो आबू का शॉप ये हमारा पूरा एरिया का जो काचोली का शॉप जाता है तो मंडियों में चार चांद लग जाते हैं और हमारा जो बाहर और जो ट्रेडर है जो खरीदार है तो पहचान जाता है कि मतलब की मतलब कांचोली की शॉप है आबू की शॉप है उसके मतलब दस से बीस परसेंटेज दाम भी ज्यादा मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा हाँ तो इससे एक पहचान नई मिली है एक आबू शॉप चार सौ चालीस की वजह से और हमारे किसानों की अटूट मेहनत परिश्रम से जो क्वालिटी मेंटेन किया है हमें क्वालिटी के साथ अ, अ, अ, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्वालिटी को बेहतर बनाते गुणवत्ता वाली बनाते तो हमारा जो मार्केट में हमारे मतलब नाम से बिक जाती है और हमारे आबू के नाम से पूरी किसानों को इसका लाभ मिल रहा है और अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं हम्म चलिए जी बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आबों की ये सोप जो है विशेष मंडी में एक अपने पहचान रखती है और जो खरीदार हैं उन्हें भी बेहद खुशी होती है काचोली से आया हुआ इस सूप को राजस्थान की सोप आबू की सूप के नाम से जाना जाता है तो बहुत बहुत साधुवाद और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह का नवाचार करते हुए किसान भाई बहनों को और आप जो ग्राहक है जो हमारे भाई बहनें खरीदते हैं इस सूप को उनके लिए भी एक खुशी की खबर है कि ये यूनिक है और बहुत ही अच्छी तरह से रिसर्च करके ऑर्गेनिक टाइप में बनाया गया है तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ओम शांति आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन वन एफएम, सेवन पॉइंट एट ऑफ एम सुनते रहो बस्िरते रहो be really? like शास्त्रों का सार है इसमें श्री ज्ञान का अंधकार मिटा कर जग में न में जब बजती है तो आत्म गोपी